और भगवान सुखदेव जी की अमृत में ही भागवत कथा में बड़े सरल ढंग से हम अपने जीवन के अमृत क्षणों को पढ़ रहे हैं कहते हैं इन कथाओं के अमृत को पाना ही मनुष्य का इकलौती उपलब्धि है मनुष्य के घर पैदा हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि तुम मनुष्य हो गए मनुष्य वही मनुष्य होता है जो अपने को पढ़े अपने को जाने और अपने दुष्कर्मों को ढोकर धोकर पवित्र होकर सत्यनिष्ठ हो सत्संग अमृत अपने जीवन में उतारे जिन्हें सत्संग पल्ले नहीं पड़ता है उनका तो जीवन ही किसी मतलब का नहीं होता है और जिन्हें सत्संगे समझ में नहीं आया उन्हें भगवान कब तल्ले पड़े इसलिए ध्यान से हम इन अमृत कथाओं का अमृत पीएं इन्हें अपने जीवन में उतारें और सुने भी नहीं इन्हें जीने का प्रयास करें यही कथा का अमृत होता है कहा सत्य का संग अपने सत्य को पाना अति दुर्लभ है जो स्वयं को नहीं जानता है वो धृतराष्ट्र से भी बड़ा अंधा होता है और अंधा व्यक्ति किसका कल्याण कर सकता है वो तो अपने लिए भी भार होता है अपने लिए भी अपने पे भी भार होता है इसी बड़ी अच्छी से समझ लेना चाहिए और अंधता के कारण ही तो हम दुख पीड़ा और जीवन भर तनाव सीए हैं क्यों क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया था तुम्हें तनाव क्यों थे बेटों के लिए तुम्हें तनाव क्यों थे बउों के लिए तुम्हें तनाव क्यों थे पति को लेकर और पति को तनाव पत्नी को लेकर सास ससुर से थे क्यों थे तुम्हें पड़ोसियों से या अजनबी से तरह क्यों नहीं था क्योंकि हम सब धृतराष्ट्र की जिंदगी जी रहे थे उंगली बनानी आई नहीं थी मेरे मेरे और पाप के ढेर बने हुए थे एक सर का बाल बनाना नहीं आया अंधे राष्ट्र की तरह हाय मेरा हाय मेरा अन हाँ गाते रहे कहां से पाएं कहां से बटोर है कहते हैं सतसंग बड़े भाग्य से मिलता है भाग्य ही नसी नहीं पाते हैं वो एक अंधे की जिंदगी जीते हैं पीड़ाओं को जीते हैं पीड़ाएं देते हैं, हैं और असह्य पीड़ाओं के लिए पतित योनियों में चले जाते हैं ऐसों का संग भी बुरा है कहते हैं सतसंग उदाहरता है तो कुसंग सर्वनाश कर देता है तो जो सतसंगी नहीं है वो साथी भी नहीं है जिसके पल्ले नहीं पड़ रहा जाहिर है कि वह सुनी नहीं रहा तो जो सुन ही नहीं रहा वो सत्संग में क्यों बैठा है वो मंदिर की माया, मंदिर में बहुत से लोग आते हैं कोई जूती चुराने कोई जेब गांटने तो कोई सचमुच सत्संग सुनने आता है इसलिए हमें कुसंगयों से दूर रहना चाहिए सदन सत का संग करना है तो सत्संगों का ही संग करना चाहिए जो कुसंगियों के पीछे भाग रहे हैं उन्होंने कोई सत्संग नहीं किया और कृष्ण की कथा हमारे जीवन सत्संग का अमृत है ये दुर्म अमृत है जो हम कथाओं में दे रहे हैं। एक तरफ भगवान की सत्य कथा का इतिहास है जो प्रभु ने की ऐतिहासिक लीला है और दूसरी तरफ गोकुल शिक्षा में हमने उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को घटघटवासी आत्मा की कथा बनाकर हर बालक के चरित्र को श्री कृष्ण बनाना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर की पूजा कराने भर में विश्वास नहीं करता सनातन धर्म की आस्था है कि हम सब ईश्वर के जैसे निर्मल हों, उनके जैसे सच्चे और ईमानदार हों उनके जैसे ही हम पवित्र हों और सबके सुख का कारण बने कपटी ना हों कपटी कंगाल होते हैं स्नेह सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए भगवान की कथा में हमने अब तक सुना है सुनते आए के लिए विवाह भी कम हो जब मानसिक रूप से कृष्ण परिपक्व हो हमारी पिछले रविवार की कथा थी ये की नहीं की डिग्रियां बटोर ली हैं कागज बटोर ली है नौकरी लगी तो स्वामी जी अब ब्याज देव का वो शादी नहीं पीड़ान के नाटक होंगे एक दूसरे पर चाखू चलेंगे हाथ पैर तोड़ेंगे मुझे क्या करना क्या करेंगे क्या आप इसको गृहस्थी कहोगे क्या यही ग्रस्त है बैं? सुबह से शाम तक तनाव जीते लोग और सुबह से शाम तक ईर्षा द्वेश में घटते जिंदगी क्या यही है? इसे कृष्ण की कथा में भगवान वेद ने हमें दर्शाया है कि जब राधा भी कृष्ण में समाज है वो भी चंदन हो जाए और वो सारी नारायण की इच्छाएं वो सब कुछ जब बालक के भीतर आए और जब वो अपने में समाधि होने की अवस्था में आए तब वो गृहस्थ होने की योग्य होता है उससे पहले तो वो ड्रामी रहेगा प्रेतों के ग्रहस्थियां भले आप जी आए हो मुझे पता नहीं लेकिन गृहस्थ होना अति दुर्लभ है गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और यह अतिशय दुर्लभ है पशु भले ग्रह जुड़े मनुष्य नहीं जी सकता मेरे यहां कुत्तों के जुड़े बुरसों इकट्ठे रहते हैं लड़ते नहीं है आपस में लखनऊ में एक परिवार मिलेगा जो महीना भर लड़ाना होगा बोलो इसीलिए ये कथाएं इसीलिए ये सत्संग है अरे पशु की बहुत कर चुके पिशाच की भी होली चलो अब सत्संगी हो जाओ अब तो सुधर जाओ मौत नहीं तो आना है उस दिन तो आदमी बन के जी लो तो सत्संग करो पाप तो बहुत करा है अब तो धुल लो क्योंकि तो भगवान ने कहा है कि एक क्षण भी जो जीव मेरे संगयोग होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देता बाद में डाकू से ऋषि हो सकता है तो तू क्यों नहीं सुंदर नशी हो सकता है जिसे यूं हो आ रहे हैं आज भी जिसके चरणों में सबका सर झुक रहा है तो तू तो क्यों नहीं सुधर सकता क्या तू तो डतों का भी महा डकैत हो गया है? क्यों मैड और गंदगी ही चाटता रहता है यदि हम अपने से पूछेंगे नहीं तो हम धुलेंगे कैसे और हम धुलेंगे नहीं तो सत्संग हमारे भीतर जाएगा कैसे पहले का कैसे घड़ा खाली हो तब तो नया जल बढ़े उसमें हमें पूछना है अपने आप से कि हमें कब सुधरना है बाल्मीकि देवता हो सकता है मणिकर्णिका को वेशिया को मोक्ष मिल सकता है अगर पूछो तुम्हें क्या मिलने वाला ईमानदारी से अपने से पूछ लो अजाम को भी मोक्ष मिल सकता है तेरे को क्या मिलेगा बिना सत्संग के बिना धूरी तुम राह कैसे पाओगे कहीं पूछा आपने आपसे कि कृष्ण गृहस्थ का भोग गो, वो भी उन्होंने कहा पहले यहां आए गए तो कहा महारास होगा हुआ और सब ज्योतियां बनके कृष्ण में जाते हो गई क्योंकि जब तक वहां शक्तियां सारी शांत ना हो जाएं तो गृहस्थ हो ही नहीं सकता पढ़ ले सक के स्वांग नाटक भर सकते हो तो प्रेत पिशाचों की लीला कर सकते गृहस्थ नहीं हो सकते और जो गृहस्थ ही नहीं हुआ वह आगेगा बढ़ेगा अरे जो शायद शाहजहांपुर तक ही नहीं पहुंचा वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा सीधी सी बात है और हम हैं कि बुढ़ापे तक गृहस्थ नहीं बनता बनना चाहते नहीं हैं क्योंकि हमें सत्संग समझ में नहीं आया विचित्र बात है और क्योंकि तो मेरे को समझ में नहीं आता तो किसी को भी नहीं समझ में आता क्या लीला है बड़ी विचित्र बात है कहते हैं अमृत की गंगा के किनारे कोई प्यासा मर जाए ये तो हुआ अवस्था है सत्संग को बड़े निर्मल भाव से ध्यान से सुनना चाहिए कि जब तक मेरी आसक्तियां हर ओर से सिमट कर जही विधि रखे राम तही विधि रहिए राम में रहिए मस्त रहिए उसमें पूर्ण आस्था निष्ठा के साथ रहिए और झूठ और कपट की लाठियों का सहारा मत लीजिए ये बैसाखियां और पंगू बना देती हैं फिर वो किसी काम का नहीं रहता यही तो सत्संग है अगर खाली मूड़ी लगाना भजन गाना सत्संग होता तो आप सब सुधरना गए होते ध्यान से सुने गंभीरता से धारण करें यह धर्म का स्थान है न चेला न चंदा ना धंधा बस गोविंदा प्रैक्टिकल है और कथा सिर्फ गोविंद की करते हैं अपने नहीं गाते चेले नहीं बनाते हैं गुरु से नहीं बनते सबकी चरण रस को माथे से लगाते हैं आपको भी ऐसे ही बनना होगा तो प्रभु मिलेंगे क्योंकि ये राह है सिर काटे और भूल भरे तब आ गए हर माही और प्रेम गली अति जाने दो न समाए आप सोचो कि आप कपट भी जी लो झूठ भी जी लो मकारी भी जी लो और आप धर्मात्मा भी बन जाओ तो कैसे बनोगे रावण की जैसे वो भी सन्यासी का भी धारण करके गया था दूसरों की मति हरने आप भी हर लोगे लेकिन इससे कुछ बोलने वाला नहीं है कुछ कहना नहीं है कोई भी काम करने से पहले सोचो अगर कोई तुम्हारे साथ यही करे तो तो फिर तुम करोगे नहीं अपना संग भी सर्पसंग है लेकिन अपना संग भी नहीं करोगे कहीं अजीब लीला है कितनी अमृत की गंगाएं सर से उतर रही हैं एक एक विचार ऋचा करके हम वेद का अमृत पी रहे हैं और हम हैं कि भूल के देते नहीं हैं तथा तो नहीं कौन सा साबुन आए जो है दो हमें धो पाए हमें भूलना है आने ये संकल्प लाओ और तब इस कथा में आओ भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी से वैद्य का धीष है वो यदि किसी को अनंत की राह पानी है तो ब्रह्मरंद्र से द्वारका से ही मिलनी है और इसी के स्वामी है और सोलह सो पचास में डेसकार्टेस भी यही कह गया है कि ब्रह्मरंद्र है इज द सीट ऑफ हेवन एंड द सीट ऑफ गॉड सोलह सो पचास में यही कि सनातन धर्म में वेदों ही कल्पना भरी रही है जहां जहां जीव भीतर गया है उसने इसी सत्य को पाया है इसी सत्य को जाना है और यही सत्संग है तो वेदवान का देश है भगवान हमारे ब्रह्मांड के आधीश्वर हैं और मुझे ध्यान और समाधि में उलसी मिलना है और कर्म मिलूंगा जब उनके जैसा बन के जीऊंगा उनमें रू के जीऊंगा हो हो उनका होके जीऊंगा मैं ऋषियों का होकर जियऊंगा और खाली भजन डालूंगा ये अवस्था से भी अध्य अवस्था में ले जा सकती है अनंत की राह नहीं दिला सकती है उन्होंने द्वारिकाएं बनी हुई है सौ द्वारिकाएं उसी से आज भी नाम चला रहा है सौ राष्ट्र ये वही गैर का प्रदेश है क्यों बनाएंगे यहां पर कि जिससे मेरी सताए हुए लोगों को जो असुर खरीद के ले जाते हैं बहनों को बेटियों को बच्चियों को और उससे अपने धर्म सुलवाते हैं हां अशोकवास पिरामिड बनाते हैं कि जहां उनका राजा नमी बन के सोएगा अपने शुक्राचार्य आएगा और संजीवनी मंत्र से जीवित कर देगा अशुराज शुक्राचार्य आएंगे हाँ अशुराचार्य जो है दैत्याचार्य जो है तो खाली वो नहीं सोता है सारे नौकर जाकर बाधियां सब साथ में जिंदा बंद कर दी जाती आखिर जब राजा उठेगा तो सेवक भी तो चाहिए उनमें तो उन मासूमों को भी गुलामों को भी उसी में डाल दिया जाता है जो यहां से खरीद के ले जाए जाते हैं सुंदर लड़कियां भी होनी चाहिए नहीं तो बादशाह जब उठेगा तो भोगेगा क्या कहते हैं जब कुसंग का साथ होता है तो मन के भटकाओं का अंत नहीं होता है असल डरते हैं कि वो बेड़ों पर आक्रमण कर देगा सबको लूट लेगा और सबको छुड़ा लेगा एक मासूम बच्चे बच्ची को भी नहीं जाने देगा हमने इन्होंने से घटवासी आत्मा का स्वरूप नहीं दिया क्योंकि तो साक्षात नारायण है इतिहास में भी ऐसी कोई विभूति ऐसा कोई स्वरूप हमें नहीं मिला है स भी नहीं बनना चाहता था कि बसना न घर मेरा मुझे बर्बाद रहने दे कि हजारों घर बढ़ते हैं मेरी आबाद होने में यह मत था उसका कि हर घर मेरा रहे हर घर आबाद रहे और उसी की राह हम सुन्यासी लेते हैं तो उसके रास्ते चलते हैं लेकिन जो सत्य को नहीं जानते वो भटकते ही रहते हैं उम्र तमाम और वो भूल जाते हैं कि आज भी मट्टी से इंसान बनाने वाला कोई और है उन्हें दुर्भ से जन्म देने वाला कोई और है और आज अगर आत्मा ने सांस न दी तो वो भोजन भी पचेगा नहीं और यहीं से कैंसर आरंभ हो जाएगा मिल जाएंगे रोज देखते हैं और सुधरते नहीं। रहेंगे नहीं गोविंद धीश के यहां जो सौ युवपति हैं, द्वारिकाओं के अधीश्वर हैं या दैर का काल हैं उनमें एक सत्यजित भी है कथा वत्यजित ने तप करके सूर्य से एक मणि प्राप्त की है और उस मणि की विशेषता है कि वो उनको रोज सोना प्रदान करती है पूजा के प्रांत उपरांत आस, आसक्ति जो उनकी सोना पाने की है वो उनको मणि के प्रति उनका लोभ है और वो उसी से चिपके रहना चाहते हैं तो सत्यजीत अति सुंदर है और सत्यजीत चाहते हैं मैं इतिहास में हूं अध्यात्म तो अलग अलग नाम दे दिए जो मूल कथा है उसी में चल रहे हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम तो सत्यजीत की उस माने को देख करके कुछ द्वारिका पालों में राजा ने कहा कि भाई ये तो सुवर्णा सभा के आदेश्वर के पास होनी चाहिए थी तो सत्यजीत ने सुनो तो डर गया भगवान ने आश्वस्त भी किया वसुदेव वासुदेव ने कि सत्यजीत हम हमको रत्न ही चाहते हैं और मंदिर ऐसी कोई वो भी नहीं है मंदिर में रहते हैं एक संत का सुभा भगवान का कृष्ण का लेकिन सत्यजीत के मन में भय हो गया अब वो मन को छिपाने लग गया कि कहीं कृष्ण चुनेकर तो उसका भाई सत्यजीत का भाई उस मई को गले में पहन करके आखेट को गया और लौटा नहीं तो लोभी मन शंकाओं का ढेर लोभी मन शंकाओं का ढेर तो सत्यजीत का भाई जब नहीं लौटा तो सत्यजीत ने कहा बैठे बैठे सोच लिया कि लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा भा दिया और मणी ले ली और वो सोचता रहा दो और दो चार चार और दो अस्सी बनाए उसने और सीधा सभा में आकर के उसने कहा कृष्ण मैं तुम पर आरोप लगाता हूं तुमने मणि भी चुरा ली है और मेरे भाई की भी हत्या करा दी है सभा में तो हड़कंप मच गया और बाकी राजाओं ने तलवारें खींच लीं तो कृष्ण ने सब गुरु का ठहरू सुधरमा सभा है किसी अशुभ राज का दरबार नहीं है कहा सत्य तुमने कहा है कि मैंने तुम्हारी मह चुना तुम्हारे भाई की हत्या की है मित्र तुमने मेरे पे अपराध लगाया है कि मैं अपराधी हूं और मुकुट उतार के दाऊ के हाथ में दे दिया कि दाऊ जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता पहले मैं इसका निर्णय हम खोजेंगे फिर देखेंगे कहा बताओ तुम्हारा भाई कहां था क्या था लेकिन सत्यजीत को भी एहसास तभी हो गया था कि वो अपराध कर बैठा है उसने कहा मैंने भावेश में वासुदेव ऐसा कह दिया है कहा भाई मत हो ये बताओ तुम्हारा भाई कहां गया तो उन्हें बताया तो कुछ राजाओं को साथ में लेकर के सुदरमा सभा के कुछ सैनिकों को लेकर कृष्ण उसी और गए और उन्हें घोड़े की टापें मिलती गई और उसका पीछा करते जब वो घने वन में पहुंचे तो वहां उनको सत्यजीत का भाई मरा हुआ मिला और वहीं एक सिंह भी मरा पड़ा था मणि सत्यजित के भाई के गले में नहीं थी वो लोग सोचते हुए आगे बढ़े तो जिधर जिधर के निशान मिले जो उस दिशा में बढ़ते चले गए और वो एक जंगली राजा के गढ़ के पास जा पहुंचे वो ट्राइबल किंग था और उसका नाम भी जामदूत ही था बस ये अलग लगाया है क्योंकि जो काठी संप्रदाय है उसे जामदूत कहते हैं जो उनके भोज पत्रों में हैं, है जहाँ से हमने इतिहास इकट्ठे किए जो भी है क्योंकि तो इतिहास यदि विशुद्ध है तो उन्हीं के पास है कृष्ण के साथ वे ही गए थे और कृष्ण उन्हीं के साथ गया था बाद तो में यहाँ तो कथाकारों ने कथाएं बनाई हैं उन्हें हम नहीं जानते अध्यात्म का स्तर कहाँ है और ऐतिहासिक घटनाक्रम कहाँ कहा कि भाई तुम मनी लेके आया है बोले हां और बोले तुमने उसका वध किया कहीं नहीं मैंने उसका वध नहीं किया वो सिंह के ऊपर उसने बाण मारा और घायल सिंह ने उसको मारा और मैंने सिंह को मार दिया तो मणि मेरी होगी क्योंकि जो तो मेरी संपत्ति है मेरे जंगल में मारे गए मैं जंगल पर आ जाऊं तो कृष्ण कहा कि वो मणि दे दू कि उस मणि के कारण मुझे कलंग रहा है उसने कहा कि मैं मणि कैसे दे दूं? ये मेरा प्रदेश है और वासुदेव आप किसी के राज्य पर अधिकार नहीं करते यह आप ही मर्यादा है तो ये मेरा सीमांत है मेरा क्षेत्र है मेरे खेत में वो अनाधिकार उसने आखेड किया और वो आखेड़ के द्वारा ही मारा गया यदि मैंने मणि ले ली के स्वरूप में उससे तुझने गलत क्या है मैं नहीं देता कृष्ण कहा कि भाई मणि मुझे चाहिए है कहा तो चाहिए है तो मैं तो बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा था क्या बड़े बलवान हैं बड़े बलशाली हैं और आपके पास नारायणी सेना है और आपका सामना कोई नहीं कर सकता तो आप मेरे से युद्ध करके मणि ले जाओ मैंने देखा किसे जनून है तुमने देखा कि एक छोटी सी ट्राइबल ड्रेस का राजा है फौजे भी कहा है इसके पास अब व्यर्थ में इतना रक्तपात हुआ एक मणि की खातिर तो भगवान ने कहा कि स्व मैं नहीं चाहता कि मेरा अपराध लोग मारे जाएं हम और तुम दोनों लड़ लेते हैं जो जीते माने उसकी कृष्ण ने अपने आप को दाव पर लगा दिया सतख्य व्यक्ति तो खाली दूसरों से कुछ लोभ पाना चाहता है वो ईश्वर की भक्ति क्या कर सकता है नारायण ने अपने को दांव पर लगा दिया कहीं क्या हम दोनों मुझे जीते मरे उसकी कहा पहले हमारा कानून भी सुन लो श्री कृष्ण बोले क्या कहा जो हारेगा जो जीतेगा हारने वाले का सर काटेगा यह हमारे यहां का नियम है भगवान ने कहा मु स्वीकार है कल अकित सर से सर कटवा लेना है आजा दोनों में कई दिन तक मंदिर युद्ध होता रहा दोनों भारी वो भी तगड़ा था अंत में कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया उसने तलवार से हाँ ने तलवार सैनिक से लेकर के अपने कृषि के हाथ में धरे क्या वाष्देव आप जीत गए आप मेरा सर काट दो क्योंकि ये तो धर्म युद्ध था इसकी यही मर्यादा है यानी युद्ध लड़ते वक्त भी वो झूठ कपट नहीं करते हैं और हम तो हर सांस में करते हैं और हमें यह दंग भी है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है क्या बात है और हम हैं कि अपने को पढ़ना धोना नहीं चाहते कुछ नीबास नहीं, नहीं आते तो भगवान ने तलवार फेंक करके कहा कि जानो हमारा तुम्हारा वो था कि सर का हो जाएगा जो जीतेगा बोले हम तो बोले ये सर मेरा है मैं काटूं ना काटू मेरी मर्जी आज से सर और ये धड़ बोलो मेरे मुंह में उठो मेरी सीने से लग जाओ ये भगवान है आज आप ईश्वर गाना चाहते हो अच्छाइयां लेना चाहते हम मुझे मुझे नहीं है कहीं सर भी मेरा ये दड़ भी मेरा उठो तो कि ये मेरा है मैं अपनी चीजों से बहुत प्यार करता हूं तो उठो इस सर को मेरी सीने पर परने दो तो रोने लगा आप होते तो शायद काट डालते जीत जाते तो आप तो दया नहीं करते क्योंकि आप तो जहां आपका कोई अधिकार नहीं आपने वहां दया नहीं दिखाई हमें नहीं भी कपट करना चाहिए ये सर आज से मेरा हो गया करना इसलिए हम सत्संग हैं कथा था कैसे पी पाएगा भाई तो कहा सीने से आगे बैठ गया कहा भाई अब तो मणि दे दे कहीं नारायण मणि तो अब ढूंढे ही और मैं आपका आपके नारायणी सेना का दास हो गया गोविंद में सदा के लिए आपका हो गया मेरा ना नारायण लेकिन मैंने आपको अपनाया तो भी अनुमति मिलनी चाहिए तो भगवान ने सोचा हो सकता है उस मणि के साथ कुछ और पत्थर देना चाहता हूँ जो भी मणिया वगैरह हो इनके पास और क्या भूषण में देगा उसको उन्होंने भी हाँ क्यों नहीं जो तेरा मन होगा जो तू अंतर अंतर्भाव से देगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा बेटी जम बती आपको अर्पित है अब वो तो चारों खाने चित हो गए मद युद्ध जीते और यहां हार गए बोले ये क्या कह रहा है हा? एक तो पहले ही हो चुका अब ये एक और गाने लगा है कहा नहीं गोविंद इस मिलन की एक भेंट लेके जानी होगी और उसने मणियों के साथ दास दासियों के साथ हाँ, और उसने अपनी बेटी कृष्ण के साथ मणि से भगवान बड़े परेशान गोविंद भगवणि को क्या जवाब देंगे हलो कहा तो वो योगी है सन्यासी है उसने सारे सचराचर को अपने सीने से लगाया हुआ है प्राणी मात्र के हित में जी रहा धरती को मां कहता है किसी राजा पर आक्रमण नहीं अपने राज्य की कोई सीमा नहीं बनाता है वसहा वीर भोग्या वसुंधरा का नाद वो स्वीकारता नहीं है वीर पूजा वसुंधरा ही कहता है वो मां की पूजा करता है वो भोगने की कल्पना नहीं करता से गोविंद के लिए आप सोचो कि कितना बड़ा धर्म संकट है नारायण ले आए तो उन्होंने सत्य जिससे कहा ये मणि भी तेरी और ये भेंट भी तेरी उसके गर्भिज वाली मणि समय बोले तू रख मैं नहीं जानता लेकिन बड़े संकोच में वो से भी ठीक से बोलते नहीं है या उनके मन में बहुत पीड़ा है कि आप क्या करें क्योंकि उस मासूम बच्ची के साथ तो अन्याय हो रहा है रुक्मिणी ने पूछना चाह तो बताते नहीं है और वो बड़ी सी बहुम सत्यजीत के यहां बैठी हुई है जान रखी तो रुक्मिणी जी स्वयं गई वहां पर उसने रोते रोते सारी कहानी बताई तो उसने कहा कि गोलू वो बेचारियां कहा उसे तो आपको स्वीकारना पड़ेगा उनका मुझसे इस में कोई चर्चा मत करो मैं एक विचित्र धर्म संकट में हूं उठ के चले गए तो उन्होंने से बात करी तो बलराम ने कहा कि कन्हैया, तुम तो उसका कन्या के साथ अन्याय नहीं, नहीं कर सकते ये नहीं हो सकता और युद्ध में मारे गए योद्धा हैं तो हमें जो तो बहुत पत्नी पत्ना के लिए कि रूप से जो चाहे वर्ण कर सकती है जिससे ना रहे तो समाज खसोते नहीं तो इस हित में हमने तो किया भी है तो तुमको एक नियम की अवहेलना तो नहीं कर रहे और ये संयोग है तो तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा अनेक तो मैं सुबर्णा सबक बुलाता हूं अगर सबराजा भी यही कहते हैं तो तुम उसके अध्यक्ष हो तुम जो रही तो जान नहीं सकते और निर्णय यही जाना है तुझे सबने घेरा घर तो कृष्ण मान गए तो, तो सत्यजीत से कहा कि तो वो तो है नहीं इसका पिता अब तू पहले से कन्या के रूप में वर्ण कर और तू ही कन्यादान कर तो मंगल हो में शुभ मुहूर्त पर जिस प्रकार प्रथा का कुंती भोज ने वर्ण किया था तो उसका नाम कुंती पड़ा था महाभारत में पढ़ के आ रहे हैं पहला नाम उसका प्रथा है महाराज पृथ्वी की बेटी है वो तो उसी प्रकार जामवती को जब सत्यजित ने पुत्री के रूप में धारण किया तो इसी का नाम पड़ा सत्यभामा भाना यहां कथाओं में जामवती अलग है और सत्य अलग है आठ दिखानी थी तो गिनती कहीं तो करनी थी और इस प्रकार जब सत्यजित ने कन्यादान किया तो यह कृष्ण का दूसरा विवाह था इतिहास में अध्यात्मी अष्ट सिद्धियों को ही अष्टपतियों के रूप में अपरा और परा प्रकृति जो श्रीमद् भगवत गीता में आई है उसे नाटकों में हम दिखाते हैं मंच पर दोनों में यह भेद है और इस प्रकार सत्य से श्री कृष्ण का विवाह तो सत्यजीत ने वो मणि भी दहेज में कृष्ण को देख तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा ये मैं नहीं लूंगा उन्होंने बहुत कहा तो भी उन्होंने नहीं, नहीं ली तो सत्यजीत ने ले जा करके उसे मंदिर में रख दिया कि ये सार्वजनिक हित में सुधर्मा सभा को मैं अर्पित करता हूं भगवान ने उसे कभी नहीं लिया ये इतिहास की दूसरी घटना है और इसी घटना को लेकर के पुराने जमाने में बहुत सी लीला कथाएं बनाई गई आए पहले वेद में चले कि कहीं आज की रिचाओं को लेना है पूर्व की ऋचा से लेते हैं आए वेद पढ़ें अमृत पढ़ें और प्रयास करें कि हमको हजम हो और हजम तब होगा ना जब आप रिचाएं नोट करें लिखें उनको अपने जीवन में उतारें दूसरों को पढ़ के इसके लिए हाँ किताबों में भी पूरे ऋषि पिछले आ जाते हैं लेकिन जिन्हें प्यास होगी वही तो पिएंगे जिन्हें चौदराहट की प्यास होगी वो क्यों पियेंगे इसे तो पूर्व की रिचा पिछले रविवार के लेते हैं कहा ये चीज चिद्दी शश्वत तना देवम देवम यजानी तुम इत ध्री हवी ही कि जिसकी आवाज ज्योति हैं यारो मेरे चरण जिस उस ज्योतियों में सारे मन के महल ठोले चल अपनी अंधता का निवारण कर आज ज्योतिर् भारत में आ दिन कितने हैं तेरी भी अर्थी जा रही हुई और जितना विषय से निपटेगा उतनी अकाल मृत्यु का समय करीब आएगा उम्र भी खोएगा तू तो क्यों जा रहा है गलत रास्ते पर तो कहा कि जिस चमक हा? कि जिसकी चमक और ज्योतना से श्वत शाश्वत सचवाचर तनाहा प्रकट हो रहा है जगमगा रहा है जीवंत हो रहा है देवम देवल वजा नहीं घटघवासी आत्मा आत्मा बन के वो यज्ञों के द्वारा हम सबको प्रकट कर रहा है उसी ने तो हमें मट्टी से आना आना से बालक का रूप दिया है ये मेरे पापा ने उंगली नहीं बनाई थी इन्होंने बेटे कब बनाए थे ये निमित है बनाता तो वही है और आज नियमित अंधता के कारण मैं करता हूं तो कल पेट कैसे भरूंगा हाय हाय झूठ कपट कर लू यह अज्ञान है तुम्हारा पाप से पेट नहीं भरते किसी के घर तबाह हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर भी जब देखता है कि ये धर्म से बच्चों को पाल नहीं सकता तो वो नहीं बीच से उठा लेता है भूल मत करो कि जब पेट नहीं भर पाओगे किसी का ईमानदारी से तो चाहेगा ना कि वो मुगे ना रहे तो जिससे तुम्हें भरने का बोझ आ रहा है, डो अपने कर्म से पाप मत करो तो कहा जो आत्मा आत्मा होकर के तुम्हारा आत्मा घटघटवासी आत्मा होकर यज्ञों की द्वारा तुम्हें सांस और धड़कन दे रहा है और जो आज भी तुम्हारे जूठन को रखने बदल रहा है अरे उसके साथ और पाप मत करो जाग जाओ कहीं ऐसा ना हो एक सौ आठ का आंकड़ा पूरा हो जाए और शिशुपाल की तरह तेरा सरकट की तेरी गोद में आए गलती मत करो कुसंगियों से दूर रहो और कुसंग का प्राण भी मत करो तो क्या कई ढूंढ जाते हवि तुम इस प्रकार तुम सब लोग इध इस भांति अपने आप को आत्मा को अर्पित करो क्या पाप नहीं होगा अब सत का संग ही होगा सतसंग ही होगा पाप से पेट नहीं भरेंगे झूठ और कपट कभी नहीं करेंगे हम कसम खाते जब सांसे रो दे रहा धड़खनी रो दे रहा जूठन को रख में बदल रहा है अरे तुम तो पाप से पेट क्यों भर रहे हो पेट सड़ जाएंगे तुम्हारे अपने को बार बार याद दिलाएंगे कि गलत काम अब कभी नहीं करेंगे जो भी विदय राखिये हम तादय रहिए राम में रहिए मस्त रहिए और गंदगी सी सजा दूर रही तो कहा तुम ये इत दूर यते तपते हुए अपने को अर्पित करते रहेंगे क्यों क्योंकि अगला जन्म भी उसी ने देना है कोई मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे वही फिर मट्टी को हमें लाएगा जो आत्मा है आज उसके साथ विश्वास का क्यों है तो कहा तो भूल देते हरी ये हमने पिछले रविवार की रिचा पढ़ी है आज की नीचा लोग कहा प्रियो लो वस्तु अतिशय प्रिय हमारा अब वही रहे अब झूठ कपट ना, नहीं ना वो बिंद हो हमारा अब बुरी बात है क्या ये मुश्किल काम है कौन सी निचा है जिसे तुम जीवन में उतार नहीं सकते कौन सी मुश्किल है उसमें और निर्मल मनुष्य जियोगे तो सुंदर हो या बदसूरत हो जाओगे जब तो सुंदर भगवान में सुंदर विचार में सुंदर आकर में रहोगे तो चेहरे कैसे होंगे तुम्हारे और झूठ और कपट कैसे होते हैं किसी बुरा क्या है हम क्यों नहीं वेद की राह जा सकते कहा प्रियो बस्तु कि आज वही हमारा प्रिय हो उसी में हमारा नौछावर हो उसी में हमारा अर्पण समर्पण हो और वो अंगीकार करे वो स्वीकार करे आज हमको इसमें गलत क्या है बताओ उसमें मुश्किल क्या है इसमें कौन सा सत्संग है जो तुम्हें समझ में नहीं आया कहा प्रियो वो अस्तु प्रिय सब जानते हैं माने हम सब हम सब उसके अतिशय प्रिय हो और वो अतिशय प्रिय हो हमारा है विश्व पतुर्भूता जो सचराचर का स्वामी है जो दसों दिखपालों को दसों विशपतियों को द्वादश आदित्यों को प्रकट करने वाला है और जो यज्ञों के द्वारा हम सबको जीवन का अमृत देने वाला है और जो जलम जलम लाने वाला है हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं अपने भटकाव से बचने का प्रयास कर रहे हैं क्यों कपट कर करते हैं तो कहा प्रियो नो अस्तु विश्व प्रत्येर होता मंद्रो मंदमान ज्योति जो ज्योतियों के सागर जो में आकाश को बनाने वाला है और वरिण् आज उस आत्मा का वर्ण करें और कृष्ण के हो जाए इसमें क्या है जो समझ में नहीं आता है इसमें क्या है जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता है हाँ कृष्ण के और झूठ के दो के साथ कैसे कर पाओगे ये बात जरूर विसंगति है एक तो छोड़ना ही पड़ेगा कहा प्रिया स्व अग्नय और वो प्रियतम हमारा स्व माने आत्मा होकर अग्नियो में हम सब में बात है चलो उसमें मिल जाए यहां भी वही बात आई है कि आत्मा ही बना रहा जो वेद की कथाएं वेद बनाने से पहले ने आपको पृष्ठभूमि में दी थी वो सारे वेदों में ही तुम्हारा तब हम रुकना नहीं चाहते थे तो नौ दिन के प्रवचन की किताब बनी थी अब रुक गए हैं तो ये सारे पढ़ अगर फुर्सत है और बेशक भूख है तो प्रिय नौ वस्तु विश्व पतिर होता या कैदों के हाथ में तुम्हें नहीं बनाता है बोलो तुम्हारी सांसें झूठ से कपट से परेब से आती हैं, बताओ आज रोज देखते वो गले का कैंसर है और महीनों महीनों तड़पना पड़ता है ये बूंद बूंद पानी जाती है ये शराब नहीं है परमेश्वर का तो क्या है और कल कौन है जिसका गला बंद नहीं हो सकता तो इस गले से इतने पाप मत उतारो कि बस कैंसर के कीड़े ही गृहस्थी के रूप में रह जाएं बाकी सब चार हो जाए देख नहीं रहे हूं चारों तरफ बड़ा रहा है क्यों क्योंकि तुम्हारा सत्संग घट रहा है बीमारियां अभिशाप ही होती हैं और ये जीवन में वो शापित ही करती हैं अरे भाई सुधर जाओ कोई देखे ना देखे वो देखने वाला भीतर से हजार आंख से देख रहा है गलतियां मत करो कोई एक स्थान अपनी पवित्रता का बना लो कि यहां कपट नहीं करेंगे है कोई एक कहीं विजय डाले वही बात कह क्या नहीं इस विचार में ऐसा क्या है जो आपकी समझ में नहीं आया और इसका कौन सा एप्लीकेशन है जो बड़ा डिफिकल्ट है यू कैनॉट अप्लाई विथ दे डालो कहा प्रियो वो अस्तु वो प्रियत वो अतिशय प्रिय जो हम सबको इतने प्यार से प्रकट कर रहा है आज वही हमारा हो हम उसके हो हम उसने नौछावर हो और वो अंगीकार करें हमको कही अस्तु अर्थात स्वीकारा अंगीकार किया तथा तो कहने का मौका दे दो भाई कहो कि आप चोट का पट नहीं है बहुत हो लिया तो कहा विश्व आवाज उसकी ज्योतियों का वरण करें और वरण करने के बाद कोई भी स्त्री दूसरे का वरण नहीं कर सकती जब एक का वरण हो गया दूसरे का करेगी तो पिता तो कह जाएगी हम हाँ आज आत्मा का वरुण को डालें आज गोविंद के हो जाए फिर जगत एक नाट्यशाला है जैसे मंच के पात्र अभिनय करते हैं हम भी ईमानदारी से अपना बाकी जीवन उसके निमित होकर बिता लेंगे घर उसका परिवार उसका संसार उसका हम भी उसके उसके सेवक है हमारा वही है इसमें मुश्किल क्या है मुझे बता दो तुम क्यों अभावग्रस्त हो तुम्हें क्यों झूठ का और गलत बातों का सहारा लेना पड़ता है बताओ क्योंकि तुम्हारा उसमें यकीन जो नहीं है अगर तुम्हारा उसमें यकीन होता तो बेशक उसका भी तुमने यकीन होता तो क्या करनी होती तुमको तुम कल से मत डरो अपने गुरुओं से डरो, उसकी उपचार फिर कोई कमी नहीं करेगा वो अपने पाप से डरो जरूर डरो और की गंगा में हर सांस नाम दुले धुले रहो और कुसनियों से पाखंडियों से दूर रहो तो कुसंग सत्संग खा जाता है मिटा के रख देता है उनसे धोगा हो विश्व पति होता मंद्रो वरेण प्रिय सो वयम हम उसके प्रिय हो जाएं, जो अतिशय प्रिय हमारा है ये कुछ सांसों की कीमत लेता है आपसे देखिए कुछ अरे कुछ पैसे वैसे या कोई इच्छा ही मांगी हो उसे और वो आज भी कि मेरी चूठनपूर्व में बदलता है इस उम्मीद में कि शायद कल तुमने उसका रूप उतर आए तुम सुधर जाओ क्या सुधरना भी कोई गुनाह है गलत बात है तो हम समझते क्यों नहीं है इस वेद के बेचाओ में वेद में क्या मुश्किल है जो आपके कौन से सत्संग है जो आपकी समझ में नहीं आता है हा? आप दूर हो जाते हो बता तो क्या है जो आपके पल्ले नहीं पड़ता है वस्तु तो विश्व पते न होता है आज लाया है जो आज मेरी जूठे को रथ में बदल रहा है कल दो बहना भी अगर जन्म देगा तो वही देगा क्योंकि तो उसके तरफ कोई जानता नहीं है अनंत की राह देगा तो वही देगा अमय गमन श्रेट करेगा तो वही करेगा आज मुझे उसी का सहारा नहीं है उसपे यकीन नहीं है अपने झूठ पे विश्वास है मुश्किल क्या था उसके हो जाते चिंता गई दुराव गया हो गया क्रोध गया दूसरों के प्रति मन का मैला ढाव गया तो चेहरा सुंदर हो गया वरना वो मैल जो मन में थी वो चेहरे पे जड़ी थी। तो थी पदों के बनाए चेहरों को हमने बेहूदा ही तो बनाया है अपने विचारों के द्वारा तो उसमें बुरा क्या था देखो तुम पाप की ऐठन लिए जीते हो क्यों हम सब अपने से पूछे सत्संग तो पावन गंगा है जिसमें हम सब को नहाना है चाहे वो सन्यासी है चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो गाना प्रस्ती है अथवा गुरुकुल का छात्र है तो ये वो अमृत स्थान है किसकी प्यास बढ़ती रहे इसकी ललट उठती रहे सत्संग सदा चलता रहे और हम उसी में डूबे रहे तो पाप से तो बचे रहे इसमें बुरा क्या है इसमें बुरा क्या है हमने इतिहास को अध्यात्म का रूप दिया था इन्हीं वेदों को पढ़ाने के लिए और आत्मा को ही भगवान श्री राम और कृष्ण का रूप दिया इसीलिए सनातन धर्म में ईश्वर घटघटवासी है आत्मा को ही ईश्वर कहा है इतने सुंदर ईश्वर का साथ है और इतने गद्दियों की चीरे इतना कलुषमल के जी रहे क्यों मैं ऐसा क्यों करता हूं कोई भी है हम सबको सोचना दशानंद से दशरथ बनना ही मनुष्य की योगी है फिर यह वाल्मीकि तपस्वी होता है डकैत से ऋषि श्रेष्ठ होता है इसमें गलत क्या है मट्टी इसका तन है मट्टी की ओर भागता है बचपन की भूली भूले होती है लेकिन यदि अब आगे बढ़ता जाएगा धुलता जाएगा तो मचता जाएगा पर तो हमने मजने की प्रक्रिया रोग क्यों रखी है हम पूछे अपने आप से अरे मैं ईश्वर से बड़ी चाहत क्यों है मुझमें मैं पूछता क्यों नहीं अपने आप से वही इस ऋचा में है क्या इस ऋचा को धारण करना बहुत मुश्किल है क्या आप बताइए और फिर उस नीचे से पहली विचार ने भी कहा है कि शश्वता जिसकी ज्योतियों से ही संपूर्ण सचराचर जगत है तना जागृत है चमक रहा है उससे हट कोई ज्योति नहीं है उससे हटके कोई भी नहीं है मैं भी नहीं हूं कोई भी नहीं है तुम भी नहीं हो कोई भी नहीं है यच इद्दी शश्वता है तनाव देवम देवम यजाम कि जो घटभट में यज्ञों के द्वारा आत्मा होकर आत्मा होकर यज्ञों के द्वारा आहो हम सबको प्रकट कर रहा है उसकी अतिरिक्त यहां और कोई भी नहीं है कोई नहीं है बस वही है कई ईद धूते हुए जैसे वो यज्ञ करके हमें उबार रहा है चलना हम भी लहलायत हो उसके यज्ञ जाने के कि उसके साथ रहे हम उसका वरण कर पाए प्रियो वस्तु विश्वपतिर होता मंद्रो वर्ण प्रिया स्वाग नया जो इतनी प्यार से कर रहा है जो मूंग तुम्हारे तन का मिलित होता है महल ना धोए तो तुम्हारी महल ही तुम्हें सड़ा के मार देगी <coughs> बच्चा गर्व नहीं सड़ जाएगा पैदल नहीं हुआ कहा प्रियो वो अस्तु अतिशय प्रिय जो परम पुनीत परम परंप पवित्र है तेरे तन का मैला धो रहा सास से धड़कन से जीवन की प्रतिक्षण से वरद कर रहा और आज वही तेरा नहीं है झूठ कपट सब तेरे हैं क्यों करते हैं ऐसा क्या हमको अपने से पूछना नहीं चाहिए और इसमें क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं अपने कर्म देख नहीं रहा हूं मुझे उस स्वयं को पढ़ना नहीं चाहिए कि जब उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है कोई नहीं है वो घटघट वासी भी हम सबको लाया है वो एक होता हुआ भी अनेक है एको हम बहुत श्याम और एको ग्रह द्वितीय नाशते दोनों अवस्थाएं क्या मेरे को चाहिए नहीं कि सांसें लुट रही हैं रोज एक अर्थी उठती है कल मेरी भी होगी तो क्या मुझे धुलना नहीं चाहिए क्या मुझे इस मैल से बचना नहीं चाहिए मैला खाने की मनोवृत्ति से दूर नहीं हटना चाहिए मैं क्यों न्याय की तरफ ही भागता हूं मनुष्य में शुअर तो नहीं शुकड़ तो नहीं तो पूरे रास्तों पर क्यों जाता हूं मैं गोविंद का अतिशय प्रिय क्यों नहीं हो जाता हूं? इस ऋचा क्या है जिसे हम जीवन में नहीं उतार सकते एक चीज है जिसे हम नहीं उतार सकते वह कि हमारे पास संकल्प की ताकत नहीं है हम लुटे हुए हैं हम बिके हुए हैं झूठ कपट और विषयों के हाथ में जब हम हम ही नहीं हैं तो हम संकल्प कहां से ले लें? अपनी अपनी अवस्था जानो नहीं क्यों तो क्यों नहीं खोलते क्यों नहीं जाते हैं हम जब चिड़िया का पेट भी वही भरता है चीटी का पेट भी वही भरता है बनाता भी वही है यश्वता तना तो मुझे कल का डर क्यों है मैं भयभीत क्यों हूं क्योंकि मैंने उसको नी पाप को माना हुआ है और जिस दिन वो फूद के निकला है उस दिन मुझे कुछ और झूठ बोलने पड़ेंगे कि ये यूं हुआ ये यूँ हुआ ये वैसे हुआ लेकिन सच क्या है कि हर रोज अपने में एक श्राद होता है मत भूलो इस बात को तो क्यों नहीं हम अपनी मनोवृत्तियां धो डालें और पवित्र हो जाएं इस कथा का अमृत पाए क्योंकि तो इस जन्म के बाद भी तो जन्म होना है जरा मुझे बता दो कौन अपने घर लौट पाएगा अगले जन्म में इस घर में आप आओगे पिछला बैंक बैलेंस तुम्हें मिल पाएगा बोलो तू तो किसके -किस सहारे पाप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं क्यों ना उस अतिशय प्रिय की हो जाए प्रियो प्रिय वो वस्तु विश्व पतिर बोलता मन रोग कहो कि गोविंद भले ही भूलें नारायण आज हम आपके हमसे गोविंद जो भूल हुए जो हमसे पाप हुए गोविंद हमसे हूं बोलते हैं नारायण हम आप ही मान के जियेंगे अब और झूठ का कपट नहीं करेंगे और किसी का नहीं में जाएंगे सतसंग की प्लान्स बनाते जाएंगे पुस्तकों से करेंगे कैसेट से करेंगे हाँ सुंदर सुंदर गंथ गीता प्रसोपुर के आते